भगवत गीता, शांक भाष्य अध्याय 6। अथवा योगिनाव कुलले धीमता दुर्लभतर लोक जन्म यदीदृश अथवा कुलाद अन्यस्मिन् एव श्रीमता कुले भवति जायते धीमता बुद्धता अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान योगियों का कुल है उसी में जन्म ले लेता है एतद तद ही जन्म यद दरिद्राणाम योगिनाम कुले दुर्लभतरम दुखलभ्यतरम पूर्वम अपेक्षा लोके जन्म यद ईदृशम यथोक्त विशेषने कुले परंतु ऐसा जन्म अर्थात जो उपर्युक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में उत्पन्न होना है वह इस लोक में पहले बतलाए हुए श्रीमानों के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा अत्यंत दुर्लभ है यस् क्योंकि तत्र तुद्धिसंग लौरदेह ये चतो तो संसिद्ध गुर नंदन त्रेगिना कुल तम बुद्धिसंग बुद्धिया संयोग बुद्धिसंगम लभते पौवेहि च पौवेहि करोति ततः कौती पूर्वकृता संस्कारा भूयो बहुतरम संसिद्धौ संसिद्धि निमित्तम हे कुरुनंदन वहाँ योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के सहयोग को पाता है अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्वजन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है और हे कुरुनंदन वह उस पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है कथम बुद्धि संयोग इति तदुच्य पहले शरीर की बुद्धि से उसका संयोग कैसे होता है सो कहते हैं पूर्वाभ्यास तेन ह्रियते शवशोपिश जिग्ञासुरपस्या शब्दब्रह्मते य पूर्वजन्मनेभ्यास स पूर्वाभ्यास एव बलवता हियते ही यस्वश अगभ भ्रष्ट क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वाभ्यास के द्वारा अर्थात जो पहले जन्म में किया हुआ अभ्यास है उस अति बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच लिया जाता है न कृतम चेत योगाभ्यास संस्काराद बलवत्तरम अधर्मादक्षण कर्म तदा योगाभ्यास जनतेन संस्कारेण ह्रियते अधर्म चेद बलवत्तर कृत तेन अपि अभी अभिभूयते अभिभूयत यदि योग अभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान कर्म न किए हों तो वह जनित संस्कारों से खींच जाता है और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं तथ्ये तो योगज संस्कार स्वयं कार्यम आरभते न अपि विनाशः तस्य दीर्घका विनाश तस्ती परंतु कर्म का क्षय होने पर योगजन्य संस्कार स्वयं भी अपना कार्य आरंभ कर देता है बहुत काल तक दबे रहने पर भी उसका नाश नहीं होता जिज्ञासु अपि योगस्य स्वूप ज्ञात इछन योगे प्रवृत्त संन्यासी योग सह अपि शब्द सभी वेदोक्त कर्मानुष्ठान फलम अति वर्त अष्यति कित बुद्धा यो योग अभ्यास कुरिया जो योग का जिज्ञासु भी है अर्थात जो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करके योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी है वह भी शब्द ब्रह्म को अर्थात वेद में कहे हुए कर्म फल को अतिक्रम कर जाता है फिर जो योग को जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या है यहाँ प्रसंग की शक्ति से जिज्ञासु का अर्थ संन्यासी किया गया है कुतः च योगित्व से योगित्व श्रेष्ठ किस कारण से है प्रयत्नाद्यतमादस्तु योगी संशुद्ध कल अनेक जन्म सं जाति पर गति प्रयत्ना तत्र योगी यतमन विद्वान संशुद्ध विद्वान्शुदिबिषो विशुद्ध संशुद्ध पापः अनेकेषु जन्मसु किंचि किंचिति संस्कार जात उपचि तेन उपचितेन अनेक जन्म कृतेन संसिद अनेक जन्म ततो लब्ध सम्यक दर्शनः सन याति पराम प्रकृष्ठा गतिम् जो प्रयत्नपूर्वक अधिक साधन में लगा हुआ है वह विद्वान योगी विशुद्ध किल्विश अर्थात अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े संस्कारों को एकत्रित कर उन अनेक जन्मों के संचित संस्कारों से पाप पापरहित होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है एवं यस्द ऐसा होने के कारण तपस्वेभ्योधि योगी ज्ञानीभ्यो मतक कर्मेस्ाधिकोगी तस्मा भाजुन तपस्वे अको योगी, योगी ज्ञाभ्य अत्र शास्त्र पांडि अपि मतो ज्ञातः अधिक श्रेष्ठ की अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादिकर्म तत्वभ्य अधिको योगी विशिष्टो यस्मा तस्मा योगी भव अर्जुन तपस्वियों और ज्ञानियों से भी योगी अधिक है यहाँ ज्ञान शास्त्र विषयक पांडित्य का नाम है उससे युक्त जो ज्ञानवान है उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है तथा अग्निहोत्रादिकर्म करने वालों से भी योगगी अेष्ठ है इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो अपि योगिना सर्वतेनात्म श्रद्धावान् भजते यो मां मे युक्त तमोमत योगिना सर्व रुद्रद्ध्याध्याण मध्ये मद्गतेन मयि वासुदेव सरारात्मना अंतक श्रद्धावान श्रद्धान सन भजते सेवते यो माम समेम मम युक्तम, युक्त युक्त अतिशयेन युक्तो मत अभिप्रेत इति। रुद्र आदित्य आदिदेवों के ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों से भी जो योगी सद्धा युक्त हुआ मुझ वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित किए हुए अंतकरण से मुझे ही भजता है उसे मैं युक्ततम अर्थात युक्त योगी मानता हूँ ये श्रीमद्भारती शहस्रायाँ शहीता वैयासुकियाँ भीष्मण श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्यार्जुन संवाद ध्यान षठोध्याय